नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और बातें है मुलाकात इस कार्यक्रम में आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर भावेश भाटिया जी तो आप सभी की तरफ से भावेश जी एंड उनकी धर्म पत्नी जी का बहुत बहुत स्वागत है इन चंद तालियों के माध्यम से भावेश जी कैसे है आप और भाभी जी आप कैसे है बस एकदम बढ़िया चलिए आप दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुशी हुई धन्यवाद और इसके साथ हमारे विक्रांत जी आए हुए हैं यूपी आजमगढ़ से और खास प्रेजेंटेशन देने के लिए तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत और साथ ही साथ सोनी नरेंद्र सिंह जी पहुंच गए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और सुफियाना साथ में गुरुबानी सुनाते हैं बड़ा अच्छा लगता है सुनेंगे तो मजा आ जाएगा तो आइए आज के इस शो में हम लोग शुरू करते हैं एक छोटा सा पीस जो है मैं चाहूंगा कि विक्रांत राय जी भावेश जी और भाभी के लिए बहुत ही प्यारा सा गीत वेलकम सॉन्ग आप सुनाइए कोई भी आपके मन में जो भी आउट रहे अभी सर के लिए एक सॉन्ग जो आया तो आइए बाहर गली में आज चांद निकला क्या एक... भावेश भाटिया सर के बारे में बताना चाहूंगा जब तक विक्रांत राय जी तैयार हो जाए भावेश भाटिया सर जो है फिजिकली चैलेंज है और बहुत समय से जो है वो ये काम कर रहे हैं और उनके जो ग्रुप हैं सभी लोगों को हेल्प करने का इनका एक नेचर है और ख़ुद अपना एक छोटा सा इंडस्ट्री चलाते हैं सनराइज़ कैंडल के नाम से और बहुत ही अलग अलग संस्थाओं से जुड़कर भी वो काम करते हैं समाज सेवा में हमेशा आगे रहते हैं और बहुत सारे जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं उनको हेल्प करते हैं ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि सरकार जो है इन लोगों को इतना काम नहीं दे पाती जितना देना है और थोड़ा सा दिक्कत भी आता है मेन स्ट्रीम में इन लोगों को एडजस्ट होने में तो वो सारी चीजें परेशानी तो उनको खुद को है तो वो दूसरे की सेम परेशानी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो इसीलिए उन लोगों के लिए वो खुद ही जो है इस इंडस्ट्री में काम दे रहे हैं और उनको अच्छी तरह से जिस तरह से उनको चाहिए वो सारी चीज़ें उनको दे पाते हैं और भी लोगों को वो मुझसे जब भी रेडियो पे प्रोग्राम करते हैं टॉक करते हैं तो ज़रूर ये कहते हैं कोई भी फिजिकली चैलेंज व्यक्ति है, अगर हेल्प चाहते हैं तो मेरे पास आ सकते हैं मुझे फ़ोन कर सकते हैं और मेरे से जितना होगा उतना हेल्प कर सकता हूँ ये उनका हमेशा से घोश वाक्य रहा है और साथ ही साथ इनकी वाणी में भी सरस्वती निवास करती हैं जब भी बोलते हैं तो एकदम से जो है आकर्षण पैदा हो जाता है और लोग उनके मूरित हो जाते हैं <laughs> तो भाभी से जी एंड भाभी जी फिर से एक बार स्वागत है विक्रांत राय जी तैयार हो आप चलिए स्वागत गे। हाँ जी जी तू जो आया तो आई बहार गली में आचा निकला तू जो आया तो आई बहार गली में आ निकला जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चाँद निकला गली में आ चाँद निकला तू जो आया तो आई बहार गली में आ निकला एक सारी है आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चाद तारे झिलमिलाने लगे देखकर दिल उनको झूमने लगा सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे तू जो आया तो आइये बहार तू जो आया तो आइये बहार गली में आचाद निकला हो जाने कितने दिनों के बाद गली में आ निकला गली में आ निकला एक छोटा सा केसरिया बहुत बढ़िया पधारो निमारे देश जी पधारो निमार देस ह वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आवाज में जो आपने चांद सितारों वाली बात कही जो अभी ये जो कोरोना पेंडोमिक का माहौल भी चल रहा है तो इसको जोड़ जरूर कहना चाहूंगा आपके लिए विक्रांत भाई के सभी चांद सूरज सितारे मेरे साथ में रहे सभी चांद सूरज सितारे मेरे साथ में रहे जब तक हाथ तुम्हारा मेरे हाथ में रहे और साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं है कोरोना से कह दो कि अवकात में रहे बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया ये दुबई से पांडरंग गायकवाड़ ने नमस्कार लिख के भेजा है पांडरंग जी बहुत बहुत धन्यवाद याद करने के लिए और कार्यक्रम को आप देख रहे हैं हमेशा याद करते हैं और रूबी शर्मा जी ने भी याद भेजा है तो आप सभी को बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं मंगल है करते हैं और अभी मैं सीधे आपको ले चलता हूं भावेश जी के पास और उनकी कहानी को सुनेंगे हम लोग और साथ हमारे तो आप बीच में मैं आपको जोड़ूंगा एक बहुत ही खूबसूरत सुफियाना अंदाज में आप कावी सुनेंगे तो और मजा आएगा तो आइए भावेश जी मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में वर्तमान के बारे में बताइए आप जो अपना बिजनेस चलाते हैं और साथ ही साथ वर्तमान में महाबलेवर में क्या करते हैं वो थोड़ा सा बताइए परिवार के बारे में भी बताइए परिवार में कौन कौन है, जी जी जी जी जी है तेईस साल का मेरा लड़का और जो हम काम करते हैं सर सनराइज कैंडल नाम से है की इंडस्ट्री है और ये वर्ल्ड की एक बड़ी यूनिक इंडस्ट्री है क्यूँकी करीब ग्यारह से ज्यादा डिजाइन सनराइज कैंडल प्रोड्यूस करती है और इसमें Uh, साढ़े नौ हजार से भारत में है, जो हमारे दिव्यांग उसको हैं जो राज्यों में सनराइज कैंडल काम करती है और ये सिर्फ एक सिंथेटिकल लोगो ने बनाया मतलब एक सहानुभूति पे न बेचते हुए इसको एक एक प्रोडक्ट को एक क्वालिटी के रूप में पूरे वर्ल्ड में बेचा जाता है करीब सत्तर देशों में ये भेजे जाते हैं और ये सब खुशबू वाली एनवायरमेंट फ्रेंडली और एको फ्रेंडली इस तरह से ये पूरे प्रोडक्ट हैं और महाबलेश्वर ये हेड ऑफिस है महाबलेश्वर में पूरा संचालन होता है सनराइज कैंडल के सभी विभागों के साथ लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें मैं सभी जो श्रोता और दर्शक हैं इस प्रोग्राम को उनको इसमें इस इसमें की इसमें कोई मालिक नौकर नहीं है सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है मार्केट पूरा डिडक्शन के हिसाब से इसलिए कोई किससे दबके ना होते हुए हर कोई अपना पूरा हंड्रेड परसेंट देते हुए सनराइज कैंडल को और आगे लेके जाने की कोशिश करता है नाइनटीन नाइन फोर में हमने सनराइज कैंडल की नींव रखी थी शादी मोमबत्ती गूगल पे, पे कैंडल और, तो और सबको लेके ये एक रोजगार का सबसे प्यारा माध्यम हमें लगता है और जैसे तो हम कहते हैं कि आपदा में अवसर सर तो अभी तो काफी और विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट हमारे देश में आना करीब करीब बंद हो चुके हैं तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं हैं उनके रिसर्च कहते कि दस हजार से, तो से सिर्फ आती थी तो इतना बड़ा यह मार्केट भी है और मैं आपके माध्यम से मैं सभी मेरे जो स्पेशल मित्र दिव्यांग प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा आप भी ये टेक्नोलॉजी तो आप जरूर जुड़िए ये फ्री में उपलब्ध है आप सीखिए और ये बना के बेचकर अपने पैर पे खुशी खुशी खड़े हो सकते हैं जी जी भावेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने इंडस्ट्री के बारे में और किस तरह से ये पर्सनल वहां पर किसी बॉस का वो नहीं है और खुद जो व्यक्ति करता है काम उसको जो है अपने ओनर के रूप में वो काम कर सकता है और इंडिविजुअली बॉसगिरी नहीं है ये एक अच्छी बात है तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसको ऑर्गेनाइज कर चुके हैं और काफी टाइम भी हो गया आपको और बहुत ही अच्छा लगा आपने अपने बारे में बताया और परिवार के बारे में बताया और मैं चाहूंगा कि इंडस्ट्री शुरू होने के पहले आप क्या करते थे कैसे इसका शुरुआत हुआ थोड़ा सा वो स्टोरी बताई जरूर <laughs> कहना चाहूँगा जी मैं एमए इकोनॉमिक्स और एमए साइकोलॉजी के साथ दो डिग्रियों के साथ नौकरी की तलाशायद मैं भी कई लोक्चर प्रोफेसर लेकिन बचपन से क्रिएटिविटी की चाह क्योंकि माँ की इच्छा थी कि किसी ब्लाइंड स्कूल में न पढ़ते हुए मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढूं तो उनके शिक्षण अभियान की कोई व्यवस्था नहीं थी दाखिला तो मिल गया नॉर्मल स्कूल में लेकिन पूरा पे रखा जाता है, कोने में बिठा दिया जाता है पूरा तो जो ऊर्जा थी वो पूरा जो समय था किसी क्रिएटिविटी की ओर मैं खींचा चला जाता और दो दो क्लास की एमए की डिग्रियों के बाद भी मुझे लगता था कि शायद वो क्रिएटिविटी की जो मेरी प्यास है ऐसा ही कुछ काम ढूंढू कि मैं उसमें आगे बढ़ सकूं और कुछ तेरह चौदह साल की उम्र में फैंसी कैंडल्स भी मेरे हाथ में लगी थी और जब मुझे पता चला कि नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के मुंबई के, के पुनर्वसन केंद्र में कुछ कैंडल सिखाई जाती है तो कोई नौकरी ढूंढना का काम छोड़कर मैंने वहां जाकर ये ट्रेनिंग प्लान कैंडल की और उन दिनों परेशानियां बहुत थी क्योंकि माता जी का उन्हीं दिनों कैंसर से स्वर्गवास हो चुका था डेडिसनिया के मरीज मैं इकलौती संतान लाखों रुपयों का कर्जा था और वैसे ही बचपन से बड़े गरीब परिवार से मैं जुड़ा था तो ऐसे कोई फंड भी नहीं था तो हुँ, हुँ. एक मसाज की भी साथ में ट्रेनिंग लेते हुए मैंने एक दस बीस पचास करके पांच हजार रुपए मेरी इस कैंडल इंडस्ट्री के लिए जोड़े और एक छोटे से भारे के कमरे में एक छोटे से टेबल पे मैंने बीस किलो <laughs> माल के साथ में शुरुआत में सनराइज कैंडल की न्यू डाली बेचने के आ, लिए महाबलेश्वर जो टूरिज्म बहुत प्यारा टूरिस्ट प्लेस है उसकी 50 रुपए भाड़े पे हाथ गाड़ी पे मैंने की बनाई हुई कैंडल बेचने की शुरुआत की और वहां से ये सनराइज कैंडल की न्यू पड़ी माँ बचपन से एक सर जरूर देती थी वो मेरे सर जब भी कहीं जिंदगी में हताशा या डिप्रेशन का माहौल आता तो मेरे सर पर हाथ पैर एक बात जरूर कहती कि आप दुनिया को नहीं देख सकते इसका मतलब ये नहीं कि यहां में के रो, अरे घर से बाहर निकलो और कुछ ऐसा करने की करो, कुछ ऐसा करो कोशिश हट के करने की कोशिश करो कि जिस दुनिया को आप नहीं देख सकते एटलीस्ट वो दुनिया तुम्हारी तरफ देखना शुरू करे उसके आशीर्वाद और <laughs> उसकी ये जो एक हमेशा मेरे साथ में रहे और उस हाथगाड़ी पे भी मैंने हर कस्टमर को मैंने अपने दिल से जोड़ने की कोशिश की हर किसी को मैंने जो भी उस हाथगाड़ी पे कस्टमर मेरे सामने आए उनको मैंने अपना ब्रांड एम्बेसेडर बनाया क्योंकि मेरे एम ए इकोनॉमिक्स के हर प्रोफेसर ने मुझे एक ही सलाह दी थी कि देखो अगर आगे चलकर बिजनेस करना चाहते हो जैसे तुम एक कच्चे परिवार से आते हो जो अक्सर बिजनेस करना जानते हैं तो तुम भी आगे चलकर कुछ काम शुरू करो तो हमारी एक बात ध्यान रखो अगर सफल होना है तो सिर्फ अपना दिमाग लगाओ और कोई बात सोचने की जरूरत नहीं लेकिन आज तक मैं उनको उनकी बातों को समझ नहीं पाया मैं समझता हूँ बिजनेस तो क्या किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो दिमाग से ज्यादा उसमें अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि दिमाग प्रकृति ने भले सबसे ऊपर की मंजिल पे दे दिया लेकिन कई बार वो पैर से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है लेकिन मैं यकीन के साथ दावे के साथ कहता हूं इसलिए हर कस्टमर को मैंने दिल से जोड़ा हृदय से जोड़ा और उनको अपना ब्रांड एम्बेडर बनाते हुए मैंने सनराइज कैंडल को स्टेप स्टेप करके आगे बढ़ाने की कोशिश की और हम ईश्वर को धन्यवाद क्यों ना कहें हम खुदा को थैंक यू क्यों उन्होंने दो के बदली है, दस दस दी। है ना? नहीं दिखता नहीं दिखता लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल्स जहां को रोशन कर रही है उससे ज़्यादा खुशी बात और क्या हो सकती है बस हमारा विजन हमने किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है वो विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है फिर कोई भी हर्डर्स आए हम उसको बिल्कुल आसानी से पार करके आगे बढ़ सकते हैं <laughs> भावेश जी बहुत सुंदर बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आदमी के अंदर जो है हौसला हो उम्मीदें हो तो निश्चित तौर पे अगर कुछ कर गुजरने का अगर अंदर से बना लेता है मन तो आप निश्चित तौर पे कर सकते हैं तो आपका जो संघर्षमय जीवन रहा उसमें भी आपने सोचा कि कुछ यूनिक करना है कुछ अलग हटके करना है और उसके लिए मुझे मेहनत करना है तो आप पढ़ते पढ़ते आप इस बिजनेस की तरफ मुड़े और यहाँ पर आपको लगा की ये चीजें हो सकती है और आपने उसको आजमाया भी और किया भी और आज बहुत अच्छी तरह से सफल है और आपने अपने तक सीमित नहीं रखा ये एक बहुत बड़ी खूबी है आपने इसको एक्सपांड किया आपके जैसे हजारों जो उनको मुझे सभी लोगों को यहाँ से एक लेसन मिलेगा और मुझे लगता है की इसके लिए आपको <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सोनी जी से सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर गीत सोनी जी स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार। और भावेश भाटिया जी मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ ये भगवान ही कह सकते हैं कि भगवान खुद आज बैठे हैं हमारे सामने की दुनिया को ये दिखाने के लिए कि चाहे हमारे पास आंखें ना हो चाहे हमारे पास आंखें ना हो पर हम जग में रोशनी फैला सकते हैं और ये भाटिया जी ये आपने कर दिखाया है और इसके लिए भगवान का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे और हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि हम माता रानी के जागरण करते हैं और हमारी भी ये बहुत बहुत माता रानी से अरदास रहेगी कि सदैव आपकी उम्र आप ऐसे ही लोगों के साथ लोगों को सहयोग करते रहे तंदुरुस्ती बख्शे माता रानी बहुत बहुत सुंदर तो मैं एक छोटी सी आपको भट्टिया मैं पूछना चाहूंगा कि आप लैंग्वेज से सिंधी ही आई थिंक ओके ठीक है तो मैं पहले एक गणेश जी की वंदना शुरू करूंगा क्योंकि विदाउट wow. गणेश जी एनीथिंग इज इम्पॉसिबल ना तो <laughs> गणेश जी हमारे सारे विघ्नों को नाश करें और आपके भी जो जीवन में आती हुई रुकावटें हैं उनको भी भगवान गणेश जी दूर करें <laughs> <Wow. laughs> वक्रति महाका सूर्यकोटि सम्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव कार्य शुरूदा जय गणपति बंद गणनायक जय गणपति बंद नायक तेरी छवियति सुखदायक सुख तेरी इच्छा भी अति सुतरी सुखदायक जय गणपति मंदिर का अंधयारा तेरे नाम से हो झारा तेरे नाम की जोत चली तो हर पल रहती सुख छाया तेरा सुमरन हरे पूजन तेरा सुमरन हरे पूजन सदेश पहले फलिदायक जय गणपति मन सुंदर सुखदायक छवि गणेश जी महाराज सदैव आपको ऐसे ही रोशनी प्रदान करने की शक्ति प्रदान करें थैंक यू सोनी भाई आज ही अभी बड़ा मजा आ गया बहुत बहुत बढ़िया सोनी भाई क्या मुंबई से, से से भेजा भेजा है है है नमन नमन किया सोनी जी जी जी को फिल्म इंडस्ट्री पांडुरंग ने भी आपको लिखा है सोनी जी सो नाइस तो आइए तो फिर से मैं भावेश जी से जोड़ना चाहूँगा भावेश जी बहुत ज्यादा जो मुश्किल का दौर था वैसे तो आपने बता दिया थोड़ा सा शुरुआत में जो परेशानी थी और वो परेशानी से आप आए लेकिन जब इंडस्ट्री थोड़ा सा डेवलप करते हैं हैं उसको एक स्मॉल uh, से हम लोग बड़े पैमाने पे बनाने जाते तो तो उस उस समय समय और भी uh, सोचना पड़ता है तो वो समय कौन सी दिक्कतें आपको आने लगी या फिर कैसे उसको आपने हडल्स को ठीक किया क्या तो सब वो बताएं मैं समझता हूँ कि ये बड़ी काफी जन्मों के पुण्य रहे हैंडकार पे खादगारी पे मैंने सनराइज ंडल की शुरुआत की थी उन दिनों मैं ब्रह्मकुमारी मिशन से जुड़ा उन दिनों तो सिर्फ गुरुवार के दिन एक प्रसाद के रूप में हम तक वो जो टोली ब्रह्मकुमारी परिवार के तरफ से प्रसाद पहुंचता था तो वो एक कुछ मीठा खाने को मिलता था लेकिन धीरे <laughs> धीरे महाबलेश्वर सेंटर और पंचगिनी सेंटर के सविता दीदी सुषमा दीदी इनके मार्गदर्शन में इतने बड़े ब्रह्म मिशन से जुड़ने का मुझे मौका मिला और काम के साथ साथ में जो भी जो मानसिक एक तनाव था या जो सामने हर्डल समझ में आ रहे थे तो जो ये हो गया, ये जो रोज के ध्यान के ध्यान साथ थोड़ा थोड़ा एक आदत बननी शुरू मुंबई से योगिनी दीदी पूजिए योगिनी दीदी क्या काफी मार्गदर्शन रहा तो हर्डल्स जैसे जैसे आने लगे उसका समाधान भी अपने आप निकलने लगे और इतने बड़े परिवार के साथ जुड़ने के बाद ब्रह्मकारी मिशन का एक बहुत प्यारा थे कि ये ना कहो तो खुदा से तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हैं लेकिन मुश्किलों से ये कहो कि तुम्हारा खुदा बड़ा है और इसी गीत से इसी गीत से प्रेरणा लेके मेरे दिल की भावनाएं जब भी हरडन आए ये जरूर कहती थी कि मंजिलों को कभी ये ना बताओ मंजिलों को कभी ये ना बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कहा है लेकिन तकलीफों को ये जरूर बताओ कि तुम्हारी मंजिलें मंजिल कहा है तो की की। परेशानी ये थी कि उस हैंड कार्ड पर मैं खुददारी स्वाभिमान की बड़ी बड़ी बातें करता और लकड़िया पटकते हुए मेरे और दृष्टिबाधित मित्र वहां से भी मांगते हुए निकल जाते मैंने उसको एक तीन सौ रुपया रोज के देने का वादा करके उस भिक्षा सरी एक काम निकाल कर मैंने सनराइज कैंडल से जोड़ा टीम नहीं बड़ी हो गई क्योंकि रोज के 300 रुपए तीन टाइम का खाना और रहने के लिए अच्छी सुनते काम करना था तो काफी बड़ी टीम हो गई उन दिनों सबसे बड़ी दिक्कत आई कि बेचने के लिए छोटी सी हाथ और इतने सारे लोगों का पेट कैसे भरेगा उनका स्टाइपन उनके पगार कहाँ से निकालेंगे और तब बड़े बुजुर्गो की पास भी जो गरीब परिवार या मध्यम वर्ग के परिवार से आते है उनको अक्सर ये सुनना पड़ता है अपनी मर्यादा में रहो और ये अक्सर सुनने को होता है कि जितनी तद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो मुझे लगा शायद वे ठीक ही कह रहे थे लेकिन ये ब्रह्मकुमारी मिशन और ये राजयोग का प्रताप था वो जो मुझे ध्यान प्राणायाम की एक आदत लगी थी वो मेडिटेशन की एक आदत लगी थी तो मेरा दिल यह कहना था कि ये क्या बात हो गई जितनी चद्दर है हमारे पैर जितने बड़े हैं उतनी बड़ी चद्दर बनाने की हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते और उन्ही दिनों कलाम साहब की बड़ी खूबसूरत एक मैंने स्पीच सुनी थी और उसकी एक लाइन तो मुझे इतनी अच्छी लगी उसको मैंने अपना गुरु मंत्र बनाया कि जो इंतजार करने वाले हैं उनके हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं इन लाइनों से प्रेरणा लेकर मैंने और बहनत, और मेहनत, ज़्यादा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जितने भी और मेरे दृष्टिबाधित मित्र जुड़ने लगे उनको मैंने सबको वेलकम किया क्योंकि और भी राज्यों से जब टीम आने लगी तो उनका फूड है उनके लैंग्वेज प्रॉब्लम का बड़ा दिक्कत था तो हमने उन्हीं उन्हीं एरिया में हमने सभी जगह पे हमने हमारे छोटे छोटे रिटेल काउंटर बढ़ाने शुरू किए इस वजह से और ज्यादा से ज्यादा से हाथों को रोजगार और मैं समझता हूँ जब तक ये फंड हाथ में नहीं आएगा रिटर्न हाथ में नहीं आएगा तब तक कोई मोटिवेट ही नहीं होगा पैसा हाथ में में में आना बहुत जरूरी है है तो हमने सनराइज कैंडल व्यवस्था ऐसी रखी कि एंड ऑफ द डे डे वेरी फर्स्ट से जो भी लाभार्थी पहला जुड़ता आखिर आखिर दिन के में उसके हाथ में उस दिन का उसका मानधन मिल जाना चाहिए और उससे फिर ऐसी एक मोटिवेशन की बात चली कि फिर उसको कभी पीछे मुड़के देखने की जरूरत नहीं पड़ी और आज इस वजह से आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे तभी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर और हम कहीं तो पर मर्यादा है, तीन है। उसमें कितने लोगों को एक से नौ करोड़ दिव्यांग पूरे भारत में रजिस्टर्ड है हमारे महाराष्ट्र की बात करें तो करीब साढ़े आठ लाख दृष्टिबाधित लोग जुड़े हुए हैं पूरे भारत में डेढ़ करोड़ से ज्यादा दृष्टिबाधित इतने सारे लोगों को नौकरिया कहाँ से दे सरकार तो हमने खुदने नहीं स्वयं रोजगार का माध्यम देते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है और अब तो इतनी सारे सहूलियत है आत्मनिर्भर भारत के चलते हमने इतनी सारी चीजें अवेलेबल है इजी लोन अवेलेबल है जरूरत है मेहनत करने की और आगे बढ़ने की ये मेहनत शब्द के ऊपर मैं खास फोकस करना चाहूंगा क्योंकि हम शॉर्टकट मार्के कदम कदम बढ़ा के आगे न बढ़ती लिफ्ट से तुरंत टेरेस पर पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं लेकिन जरूरत है मेहनत करने की मैं सभी मेरे मित्रों से कहता हूं कि एक सही दिशा में सही एंगल पे या सही डिग्री पे अगर हार्डवर्क किया जाए तो उस सही डिग्री के हार्डवर्क के सामने हावड़ की कई कई डिग्रिया भी फीकी पड़ सकती है और इस मेहनत पे मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है समाधि हवा में रोन हो सकती है तूफानों से से निकल, साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है। आग की आग की की छोटी चिंगारी, ऊंची दीवार बन सकती है मिट्टी जो रौंदी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है वस्तु एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त तेरी भी किस्मत बदल सकती है तेरी भी किस्मत बदल सकती है तो हर्डल्स की बात कही इसके लिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि विवेकानंद जी क्या खूब एक उनकी जो लाइन है मेरे दिल के बहुत करीब है वो हर बार कहते हैं कि जिस जिस भी जिस भी क्षेत्र में, में कार्य आप काम करते हुए आगे बढ़ रहे हो, और उस राह में अगर तकलीफें नहीं आती, तो समझ लो कि तुम्हारी गलत है राह हमने काम चुना तो तकलीफें हर्डल्स तो आने ही आने वाले हैं। लेकिन अब इतने सालों की इन सत्तावीस सालों से इस हर्डल्स से जुझते जुझते एक ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि अगर हर्डल्स नहीं आते तो तकलीफ होती है और मैं ये जो एक जो वाली बात है ये जिंदगी में शायद एक एडवेंचर एक थ्रिल की भावना ले आती है और मैं आज तमाम मेरे मित्रों से कहना चाहता हूँ कि हर्डल्स को वेलकम करें उससे कुछ सीखें आगे बढ़े हमारे मान्यवर प्रधानमंत्री जी भी तो यही कहते हैं कि जो भी राह में पत्थर आते हैं उसको मैं अपना जीना बना लेता हूं, अपना एक सेप बना लेता हूं और इसके लिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है हर लम्हा एक नया इंसान होता है मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है हर लम एक नया इम्तहान होता है डरकर जीने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में जो लड़कर जीते हैं उनके कदमों में जहान होता है तो बस हम संघर्षों से लड़ें हर्डर्स से लड़ें और आगे बढ़ने की कोशिश करें और ये हर्डर्स लगता है कि जिंदगी में सिर्फ दो बातें होती इन हडल्स से या तो हम बिखर जाते हैं या फिर निखर या, जाते निखर हैं।, हैं तो हम निखरने के आगे क्यों ना करें क्या बात है बहुत अच्छा <laughs> भावेश जी बहुत ही अच्छा आपने बताया हडल्स को कैसे आपने पार किया और आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा कि ऐसे समय में आपको ब्रह्मा कुमारी का परिचय मिला और वहाँ आपको एवरी थर्सडे से कुछ मिल जाता था टोली प्रसाद के रूप में वो प्रसाद ने आपके अंदर वो शक्ति बढ़ दी और धीरे धीरे आप इस ज्ञान को समझने लगे और राज्यों का प्रैक्टिस करने और ये दोनों चीजें जब आप प्रैक्टिस में लाते गए तो निश्चित तौर पे आपको शक्ति भी मिला और समझ भी बढ़ी आपकी और फिर आप आगे बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक बेस आपको मिला और जहां से आपने अपने आप को संभाला अच्छी तरह से और आगे बढ़े तो मैं चाहूंगा तो तो तो की इसी तो तरह से तरह हमारे लाइन में मैं कहना चाहता हूँ सर के ये कितनी भी तकलीफे जिंदगी में आ जाए कितना भी तनाव हो लेकिन वो कभी करने को नहीं सिखाता सर ये इतना इतना बड़ा समृद्ध इतना परिवार परिवार है है सर सर ये ऊर्जा वो कभी हमें हमें हथियार डालने के लिए सर, हमें प्रेरित नहीं करता सो हर बार वो एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़ने के लिए सर, प्रयास करते रहते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया इसलिए कहते हैं मेहनत के दिए जलाए जा सफलता के परिजन लहराए जा दुख सुख तो आते रहेंगे जीवन में तो जीवन को आगे बढ़ाते जा मत हारना कभी कोशिश करने से बड़े से बड़े बड़ा पर्वत भी हिल जाएगा सब रखकर मेहनत करता जा एक दिन इसका फल भी मिलेगा <laughs> तो चलिए ऐसा ही इनका जीवन है भावेश जी का उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सब्र हमेशा रखा रहा और सब्र करते करते आज इस ऊंचाई को उन्होंने पाया है तो हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं भावेश जी को और मैं चाहूंगा विक्रांत जी इस कड़ी में आप क्या गुनगुनाना चाहेंगे मोटिवेशन <laughs> सर पहली बात तो मैं भावेश सर को नमन करता हूँ इनके चरणों में आशीर्वाद की कामना करता हूं सर की जी जी और थैंक यूर की हमें इतनी खूबसूरत है इतना सीख मिली इतना ऊर्जा आ रहा है अंदर से कि नहीं और आगे बढ़ो और बढ़ो सीखते रहो जिंदगी का नाम है सीखना, सीखना, का नाम ही है सीखना. कर्म ही है है, कर्म सफलता की कुंजी तो आज वो मोटिवेट हो रहा होगा कि कितनी भी परेशानियां आए कितनी भी परेशानियां आए पर काम को लगातार करना चाहिए क्योंकि कर्म ही सफलता की कुंजी है आज इस टॉपिक को देखते हुए मैं मोटिवेशनल सॉन्ग गाऊंगा पिघला दे जंजीरे बना उनकी सिंह क्या क्या पिघला दे जंजीरे बनाने गे समूसी कर हर मैदान फतेह बंदे यार, हर मैदान ओ कर हर मैदान फतेह बंदे यार, हर मैदान पति खायल परिंदा है दिखला दे है तू, तु, तू, जिंदा बाकी तुझे तेरे झुनूके आगे है आगे कर डाल तू जो फैसला रूठी तकदीरेरे तो का टूटी शमशीरे तो क्या छोटी शमशीरों से ही ओ कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फते बंद हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह हर मैदान फतेह थैंक यू अच्छा गया विक्रांत जी आप तो कमाल कर दिया बुलंद आवाज के साथ <laughs> भावेश जी का दिल खुश हो गया है बहुत <laughs> बहुत बढ़िया बढ़िया विक्रांत भाई थैंक थैंक यू यू माय आई आगे बढ़ते हुए भावेश जी मैं चाहूंगा नीता जी से भी कुछ बातें कराइए नीता जी कैसे आपसे मिली आपकी क्या प्रेम कहानी है थोड़ा सा बताइए हमें भी <laughs> जी जी जी कैसे हैं भावेशी को टकरा गए आप <laughs> आ, से आप से से इतनी इतनी प्यारी बातें देर से सुन रहे हैं। जी, जी, तो तो जी. आपको कैसा लगा का <laughs> बहुत प्यारा तो, आ, मैं भी टूरिस्ट यहाँ आई थी महाबले घूमने अच्छा। के लिए मैं बॉम्बे से हूँ यहाँ महाबले हर साल हम लोग मेरे फैमिली वाला हम सब आते हैं घूमने के लिए तो आ, एक बार ऐसा हुआ की जब हम यहाँ आए हुए थे तो मार्केट में घूमते हुए एक ब्लाइंड बंदे को देखा जो कैंडल बेच रहा है हाथ गाड़ी पे तकरीबन 25 साल पहले की बात अच्छा, तो 25 अच्छा। साल पहले हमने हम क्या देखते हैं कि एक ब्लाइंड बंदा जो है वो क्या कर सकता था जस्ट हम देख सकते हैं कि इधर वो लॉटरी टिकट बेच सकता है या एस बूथ चलाता है या बिख मांगरा मतलब उस टाइप के हु? हमने ब्लाइंड के लिए सोच रखा और हाँ देखे हैं हमने मतलब तो को जब मैंने देखा तो मतलब कुछ अलग कर रहे थे तो मैं जाके उनसे मिली उनसे कैंडल्स वगैरह खरीदे उनसे बातचीत वगैरह की तो मुझे लगा कि ये कुछ अलग किस्म के इंसान है मतलब फिर भगवान तो पंद्रह सत्रह दिन मैंने उनको हेल्पफुल मतलब स्टॉल पे हर शाम फिर उनको उन्हें हेल्प करने आई थी मतलब आती थी उनको तो रोज शाम को जब उनको हेल्प करती तो मुझे इसमें मतलब भविष्य में कुछ अलग ही कुछ ये लगा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर इनसे जुड़ती हूँ तो मेरा जीवन का एक विजन प्यारा सा एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक मतलब अच्छे बंदे से मेरा जुड़ा हुआ है और इनको एक साथ की जरूरत थी तो अगर हम साथ हो अगर कुछ दिव्यांगजन को भी हम मतलब हेल्पफुल हो सकते हैं और मेन मैं मतलब परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूंगी कि भावेश जी से जुड़ने के बाद ब्रह्म कुमारी से मेरा जुड़ा हुआ इतने पूरे परिवार इतना बड़ा पूरा परिवार ब्रह्म कुमारी का मिला परिवार के साथ हमें राजयोग मेडिटेशंस ध्यान वगैरह करने में हमें बहुत ही आगे मतलब जीवन भी जैसे भावेश जी ने कहा संघर्ष जीवन तो ये संघर्ष जो हमारे आते उसको ओवरकम करके हम आगे बढ़ सकते थे और, और पंचकिनी ब्रह्म की दीदी आशा दीदी है सविता दीदी है सुषमा दीदी है उनका मैं खास तौर पे धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मतलब मुझे और भविष्य को सिर्फ राजयोग और मेडिटेशन ना सिखाया बल्कि हमारे चित्ते हमारे साथ जो हमारे दिव्यांग भाई बहन जुड़े हैं उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं वे उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और इससे जो हमारे दिव्यांग मित्रों वगैरह थे तो काफी दिव्यांग तो ब्लाइंड है कुछ नहीं कर सकता तो जब हमारे साथ वो जुड़े, तभी भी, स्टार्टिंग में उनको मतलब यही कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकूंगा मैं ब्लाइंड हूँ मगर जब मेडिटेशन वगैरह किए उन्होंने ध्यान राज वगैरह किए तो उनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया उनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और पहले इतना डरते थे वो लोगों से भी बात करना चाहे कोई गेस्ट आए तो भी इतना डरते थे मगर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना आया कि अब हमें उन्हें कहना पड़ता है भाई जरा कम बोलो उन्हें भी मतलब गेस्ट को भी बोलने दो इतना कॉन्फिडेंस उनका मतलब बढ़ गया और और एक बात कहना चाहूंगी की मोबिलिटी भी उनकी बहुत ही बाहर पहले अकेले जाने में डरते थे तो अब विद द हेल्प ऑफ द स्टीट अकेले भी मूवमेंट करते हैं और जब यहाँ आते थे तो पांच छह लोग उन्हें छोड़ने आते थे मगर hmm. ये मेडिटेशन वगैरह ध्यान वगैरह करके उनके कॉन्फिडेंस इतने बढ़ गए हैं तो फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया जितने भी दिव्यांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलोन ट्रैवलिंग यहाँ से अब बस में कहे ट्रेन में कहे तो आ, वे अकेले ये करते हैं तो मैं खास मतलब ब्रह्मा कुमारी फैमिली का धन्यवाद करना चाहूंगी की मुझे तो इतने अच्छे बंदे मतलब मिले हैं भावेश जी और हमारे यंग को को सभी को भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ाया है जी जी हाँ। लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा आदरणीय योगिनी दीदी मार्गदर्शन में पूजनीय गुलजार दादी माँ हर पूजनीय जानकी दादी माँ के आशीर्वाद रूबरू उनके आशीर्वाद लेने का मौका मिला और गुलजार दादी माँ मतलब ये ऐसे दो महानुभाव की आ, देश के बड़े से बड़े से नेता प्रेसिडेंट तक उनसे मिलने के लिए तत्पर होते हैं और गुलजार दादी तो खुद यहां सभी हमारे दृष्टिबाधित मित्रों को आशीर्वाद देने के लिए महाबलेश्वर यूनिट पे पधारे थे पांच मिनट के लिए आएंगे ऐसा था लेकिन इनका हम सब में रुके और जो भी डिस्प्ले में हजारों कैंडल्स थी उसको छुआ उसके बारे में पूछा उसके बारे में जानकारी बार अलमारियों में जो हजारों की संख्या में अलग अलग आकार प्रकार की मोमबत्तियां रखी हुई है सिर्फ आदरणीय पूजनीय गुलजार दादी माँ के आगन से शायद वे अपने आप ही प्रज्वलित हो चुकी है की क्या इतनी ऊर्जा थी और इनके आशीर्वाद से शायद ये प्रेरणा मिली और हम ये आगे बढ़ पाए इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर लेकिन जी के साथ जुड़ाव मतलब इतना आसान नहीं था नेताजी ये बात कहने के लिए शायद थोड़ा क्योंकि माता पिता बिल्कुल कन्विंस थे लेकिन और जो रिलेटिव थे उनको नहीं लगता था कि ये संबंध जुड़े कहाँ एक कहाँ एक संपन्न परिवार की इकलौती कन्या लेकिन उन्होंने भी बीच का रास्ता निकाला कि अभी सगाई करते एक साल के बाद शादी करेंगे और विक्रांत भाई उन दिनों हर हफ्ते बॉम्बे नेताजी से मिलने जाता कि कहीं वो अपने विचार न बदल दे बॉम्बे कम कम जाने की कोशिश करता हर बार के पैसे भी कहां से निकालूंग तो तो आजू बाजू के और स्ट्रीटोकर और दुकानदारों ने उधार से पैसे लेके बॉम्बे जाने की कोशिश करता और इस उधार के पैसों में बॉम्बे पहुंचते पहुंचते उस आठ नौ घंटों में दिल की हर धड़कन एक की बात कहती थी कि सासों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है वो शख्स मुझे पराया भी बहुत लगता है तमन्ना तो यह है रोज उससे मिलने जाऊं लेकिन क्या करूं आने जाने में किराया भी बहुत लगता है लेकिन आज इन 25 सालों के बाद भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा नेताजी के लिए कि उन्होंने जो त्याग दिया देखिए हम महाभारत की कहानियां कितनी बार सुन चुके हैं टीवी पे देख चुके हैं उसमें जो गांधारी का एक पात्र है मैं नेताजी को हर बार मजाक में कहता हूँ कि नेताजी आप गांधारी से भी महान हो क्योंकि को भी हमारी बिरादरी के थे लेकिन गांधारी ने भी उन्हीं की तरह आंखों पे पट्टी बांध दी और दोनों बस एक आश्रित बनकर रह गए लेकिन नेताजी आपने आपकी आंखें मुझे दी मैं नेताजी की सुंदर आंखों से इस दुनिया को देखता हूं अगर नेताजी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली तो हम भी उस हाथ गाड़ी से कभी आगे नहीं बढ़ पाते उसी की सपोर्ट के कारण, उसी के विजन के कारण, कारण उसी विजन सनराइज स्कैंडल इतनी बड़ी हो सकी। इसके लिए मैं जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्यार करके एक के साथ अपनी जिंदगी जोड़ी उन दिनों उसके और जितने रिश्तेदार थे दोस्त सब थे वो कहते थे नेताजी आप सुसाइड कर रहे हो अपने पैर पे कुलारी मार रही हो पच्चीस साल पहले की बात है लेकिन चार राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने के बाद अब वही लोग कहते हैं कि नेताजी हमें आप पे गर्व है हमारी लड़कियों की भी ब्याह हमने एक से एक बड़े घर में ब्याई उनको एक से एक संपर्क परिवार में उनकी शादी की लेकिन सबसे आप सबसे ज्यादा खुश हो सबसे ज्यादा हैप्पी हो ये मुझे बड़ी संतुष्टि देता है और इसीलिए मैं नेताजी को हर बार कहता हूँ की वो इतनी हसी है वो तो इतनी हसी है की मेरी खुशी का क्या जवाब दू खूबसूरती के पन्नों से उसको क्या खिताब दू फूल होता तो जरूर माली से मंगा लेता जो खुद एक गुलाब है उसको क्या गुलाब दूं? उसको क्या दूं? और इसको हर बार मैं उसका हाथ हाथ में पकड़कर ये जरूर कहता हूं कि फिर हथेली पे फिर हथेली पे लकीरों का समंदर देखो, फिर हथेली पे लकीरों का समंदर देखू ना तेरा हाथ उसमे मैं अपना मुकद्दर देखू अपना देखूं। तो बस लगा दीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम न हो तो जी जी बहुत सुंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया बाबी जी थैंक यू सो मच और चलिए सोनी जी मैं चाहूंगा की इस खुशी में एक सुंदर सा गीत हो ही जाए आपसे मैं भाटिया साहब और भीति नीता जी इनका भी बहुत बहुत शुक्र गुजार करता हूँ इनकी तो प्रेरणादायक जो इनके वचन हैं ये और कई लाखों करोड़ों का मार्गदर्शन बने और जो आपका जो जीवन एक साथ जुड़ा है तो जरूर इसमें हमें ऐसा हमें कई बार हम मेडिटेशन में बैठते हैं अभी भाटिया जी ने मेडिटेशन की बात करी तो हम भगवान को अपने अंदर खोजते हैं पर आज मुझे ऐसे लग रहा है कि भगवान हमारे सामने बैठे हैं भाटिया जी के रूप में कि चाहे वो भगवान चाहे अगर खुद ना देख पाए भगवान चाहे अगर खुद ना भी देखा है लेकिन दुनिया को राह दिखाने के लिए उनकी मन की आंखें ही इतनी उज्जवल है कि आपको प्रणाम है आपके अंदर बैठे भगवान को प्रणाम है आपकी मेडिटेशन और आपके लाइफ पार्टनर को भी प्रणाम है जिन्होंने आपका साथ देकर और सनराइज आपकी जो कंपनी है इसको बहुत अच्छे पर पहुंचे हैं तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे जैसे कई ऐसे जिनके मन में अंधकार छुपा हुआ है है ना हम अपने ही माया जाल में अपने ही सोच में हम लोग उलझे रहते हैं नहीं। नहीं। तो आज आज आपके माध्यम से एक में माता रानी की एक छोटी सी भेंट है जिसकी प्रति जो मैं गाकर ये कहना चाहता हूँ कि माँ भगवती उस अंधकार को दूर करे जिस जिसने जिस तरह से आप सारे जीवन में रोशनी तो फैला रहे हैं वो तो एक कैंडल है जो थोड़ी देर में जलेगी और शांत हो जाएगी खत्म हो जाएगी लेकिन जो आपका जो विचारों का जो रोशनी है ये तो कई लोगों के जीवन को संवार देगी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आप आज शो पर आए तो ये छोटी सी माता रानी की भेड़ मेरे मन के अंध तमश में जो तेरे मई पुत्र मेरे मन के में जो तेरी अंजेरी कहा का कहावन मन याचल का अभिनव चंदन कहा देना चल का अभिनव अभिनब मेरे उर्जरे वन में करुणा में बिछ दो मेरे पन के तो तेरी भी मई बिलो नहीं कही कुछ मुझ में सुंदरी काजल सा काला नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदरी काजल सा काला गेन्दरी से गहरे बज में ममता मई मेरे मन मे तम ज्योति में बिछिर क्या बात है क्या बात है <laughs> जय बा जय बा जय जय मा मेरे मन के में जो तेरी ज्योतिर पिछिर धन्यवाद जी वाँ वाँ। तो बहुत बढ़िया जी बहुत प्यारा सोनी तो जी, जी, जी। आपकी वजह से आपके जो विचार आ रहे हैं ना ये वही से भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं ऐसे समझिए भगवान प्रेरणा है मैं कोई नहीं ये सब ब्रह्म कुमारी परिवार उस मेडिटेशन उस राजयोग और बस उस ध्यान प्राणायाम के माध्यम से यह सब मुमकिन हो सकता है भाई आप सब हमें तो सब सी एक धागे से उस प्यारे धागे से बंधे हुए हैं जी बिल्कुल चलिए बहुत ही अच्छा लगा सोनी जी बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया मन को जो है एक सुकून मिला जैसे आपको सुनते हैं तो एक सुकून मिलता है कहीं ना कहीं वो ध्यान जाते हैं भावेश जी इसी तरह से भावुक हो गए उस चीज को सुनकर तो कहने का भाव है आपके आकर्षण है वो एक सुफियाना अंदाज जिसको कहते हैं ईश्वर से कनेक्ट करने वाली आवाज है आपके पास तो उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से हो और लोगों तक पहुंचे पूरी दुनिया तक पहुँचे ताकि लोग उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएं और अपना जीवन सफल बने जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है नीताजी थैंक यू सो मच आपने भी अपना अनुभव सुनाया इसके लिए और दे दे दे बहुत ही सुंदर काम किया आपने <laughs> <laughs> एक व्यक्ति को छुआ और उनके द्वारा हजारों का जो है कल्याण हुआ है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति को जो है ना कोई एक एम लेके चलना चाहिए जैसे आपका एम था कि किसी के साथ मैं जुड़ जाऊँ तो उनकी जीवन में बदलाव आ जाए उसके जीवन में एक चमक आ जाए उसके जीवन में एक खुशियों का जो बौछार है वो होता रहे तो वो आपने किया इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद ये चंद तालिया हमारी और से भावे जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किया और जाते जाते मैं कहूंगा की गुन सभी सभी मेरे जो सुनने वाले देखने वाले मित्र हैं उनसे सब सबसे कहना चाहता हूँ सर की चौबीस घंटे में थोड़ा वक्त राजयोग ध्यान मेडिटेशन के लिए जरूर निकाले हर शहर में हर छोटे से छोटे टाउन में बीके परिवार के प्रतिनिधि आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आप थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिए और उसके साथ साथ में थोड़ा सा एक्सरसाइज थोड़ा सा कोई स्पोर्ट्स वगैरह की आप हो हो अगर हो सकते हैं तो मैं आज भी इंडिया के लिए खेलता हूँ करीब एक सौ सत्रह पैरा ओलम्पिक के मेडल्स मेरे पास में सर। मैं -पुट आज भी नेशनल रिकॉर्ड लेके हूँ आज भी मैं खेलता हूँ शायद ये जो योग ध्यान प्राणायामा उसकी वजह से ये ऊर्जा है जो ये हो पाती है और दूसरी बड़ी बात जो मुझे ब्रह्म मिशन से ज्यादा जोड़ती है कि यहां पे कोई धागा तावीज अंधविश्वास वाली बात नहीं है बस आपने अपने आप आगे बढ़ने की जरूरत है तो हमारे मंजिल की ओर पहुंचने की राह ज्यादा आसान हो सकती है अदरवाइज गलत सोच या गलत विचारों के साथ फिर अंतिम दिनों में हमें यही कहना पड़ेगा कि मैं अपने अंतिम दिनों में यही सोचता रहा कि धूल तो चेहरे पर थी मैं नहा की आईना पोचता रहा तो बस हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़े ये अंधविश्वास कि दलदल से बाहर निकलकर एक सकारात्मक विचारों के साथ मेहनत करके स्टेप स्टेप करके कदम कदम करके बढ़ाते हुए आगे बढ़े जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनसे मैं ये जरूर विनती करना चाहता चाहूंगा कि आपके घर में जो बच्चे हैं जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं आप उनको मोटिवेट करें आप उनको प्रेरणा दें, अपने विचारों को उनके ऊपर थोपने की आप कोशिश न करें और उनको एक आजाद पंछी की तरह उनके दिल में जो भाव क्रिएटिविटी है, है उसको तृप्त करने के लिए उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनको राह बनाने की देने की कोशिश करें और सभी से कहता बस अब इन अंगूठियों के इन ग्रहों के ऊपर में छोड़ दिया वही नैया पार लगाए वापस कहते भी की देखो ये लाल हमने मंगल ग्रह की ये सफेद वाली इस ग्रह की अलग अलग ग्रहों के पत्थर के टुकड़े उन्होंने अपनी अंगूठियों में लगाए हुए रमेश जी मैं उन सभी मित्रों से कहता हूं कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और वहां वो करोड़ों करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर के ग्रह तुम्हारा क्या अच्छा बुरा करेंगे और कोई काम धंधा नहीं है क्या जो तुम्हारे साथ जो अच्छा बुरा करना है तुमने खुद ने अपनी मेहनत से करना है मराठी साहित्य की एक लाइन मुझे दिल के बहुत करीब है की तुझ तुझे जीवनाचा शिल्पकार हम सब हमारी जिंदगी के खुद शिल्पकार है हमें उसी तरह से आगे बढ़ना है जो आज भी इस अंधविश्वासों से जुड़े हुए हैं उन तमाम मित्रों से मैं ये जरूर कहना कि शब्दों वो जो किस्मत की बात करते हैं अरे किस्मत की तो खुद की तस्वीर बनाता हूँ मैं हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाने वाले खुद है तो बस एक सकारात्मक विचारों के साथ हम आगे बढ़ें और मिशन ने जो मुझे दिया उसके लिए मैं ये दो लाइनों में जरूर में जो अंदर के भाव वो व्यक्त करने की कोशिश कि पूरी धरा साथ दे तो क्या बात है जरा तो सा साथ दे तो क्या बात है चलने वाले तो एक पांव पे भी चल लेते हैं लेकिन दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है क्या बात? के परिवार दूसरे स्पेयर की तरह बजाये हुए इस समाज में और समाज को एक मजबूती की ओर एक सशक्त बनाते हुए एक खरे अर्थ में 21वीं सदी के भारत को तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका पैसा सेकेंडरी है पैसे का कोई खास ऐसा औचित्य नहीं है वो अपने आप एक बाय प्रोडक्ट की हमारे साथ चलता रहेगा मेन है हमारे उद्देश्य और अंत में मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हम जुड़े हैं आज बीके परिवार के माध्यम से इस तरह से आपस में मिलना बहुत जरूरी है सोनी भाई विक्रांत भाई रमेश जी मिलने से रास्ते निकलते हैं मिलने से ही नए मार्ग निकलते हैं और इस मिलने मिलाने पे ही बस कुछ लाइनें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आ कहीं मिलते हैं हम आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारे आ जाएं इससे पहले कि ताल्लुक में दरारे आ जाएं आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारे आ जाएं इससे पहले कि ताल्लुक में, तो में दरारे आ जाएं और ये जो खुददारी का महिला सा अंगोछा है मेरा बेच दू इसको तो कई कार्य आ जाए दुश्मनी हो तो ऐसी हो कि कोई एक रहे लेकिन ताल्लुक हो ऐसा कि पुकारे आ जाए जिंदगी दी है तो बस इतनी मोहलत भी दे दे कि दोस्तों का आ जाएं। और मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेते हों ठहर जाना अगर रास्ते में कोई आ जाए आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बाहर आ जाए ताकि बाहर आ जाए बहुत बढ़िया बात भावेश जी बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर मोटिवेशन के शब्द आपने हमें सुनाए और कहीं ना कहीं एक दूसरे का सहयोग से ही ये जीवन चलता है बिना सहयोग के संसार नहीं चलता तो कुदरत भी हमें सभी को जो है सपोर्ट करती है और हम उनके साथ जितना अच्छी तरह से नेचर के साथ जुड़े रहेंगे उतनी खुशियां हमें मिलती है और परमात्मा तो है सर्वशक्तिमान जिनकी महिमा हम क्या गाये वो सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर है प्रेम का सागर है आनंद का सागर है जब उनके साथ जुड़ जाए तो फिर क्या है ना जी, जी, जी, जी. तो जीवन बल्ले बल्ले हो जाता है जैसे भावेश जी, जी, का जी, जी. जी, जी, जी रहे और वो अपनी जो खुशबू है आध्यात्मिक अपने तो लेते ही हैं लेकिन दूसरों को भी बांट रहे हैं ये अच्छी बात तो आइए अभिक्रांत जी आप रेडी हो जी तो मैं आज भावेश गजल पेश करूँगा <laughs> hmm, किसी नजर को तेरा इन्याज भी है किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है कहाँ हो तुम के ये दिल दे करार आज भी है ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है वो विया वो बोफिजाए के हम मिले थे वो जहादिया वो जाए के हम मिले थे जहा मेरी बापा का वही पर मजार आज भी है ओ, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है आगे एक बहुत खूबसूरत अच्छी लाइन है न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ, ना ये हुआ ऐसा न जाने देख के क्यों हुआ ऐसा के मेरे दिल पे उन्हें ठीक दिया आज भी है ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है क्या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विक्रांत भाई बहुत खूब बहुत खूबसूरत भाई लाजवाब बहुत बढ़िया चलिए सोनी जी हाँ जी सर जी रमेश जी बहुत धन्यवाद एक छोटा सा दो लाइन चार लाइन सुनाई दीजिए आप जी ओके ओके ओके नहीं तो मजा नहीं आएगा ना लास्ट ठीक ठीक <laughs> तो एक प्यार मोहब्बत की भी बातें चल रही हैं तो चलते चलते <laughs> चलते चलते मेरे ये की कभी अलविदा ना कहना अलविदा ना कहना चलते मेरे लिए गीत याद रखना तो भी अल ना कहना अलविदा ना कहना बीचरा हेद बिछड़ जाए कहीं हम अगल और सुनी तुम्हें लगे जीवन की ये हम ही बुलाते रहना अभी अलविदा ना कहना बहुत धन्यवाद धन्यवाद वाह वाह थैंक थैंक यू यू कभी आप, आप ऐसे अलविदा ना कहें ऐसे ही आपके मोटिवेशनल हमें मार्गदर्शन मिलता रहे रमेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे प्यारे प्यारे जो इन्वाइटिस आप हमारे साथ तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा सुषमा बहन का जिन्होंने ये खास प्रोग्राम के लिए मुझे भावेश जी का फिर याद दिलाया और उन्होंने नंबर सेंड किया तो फिर मेरी बातचीत हो गई तो चीजें बनी और फिर ये महफिल सज गया और दीदी को भी आपने याद किया भावेश दी योगनी दीदी को भी बहुत बहुत नमन करते हैं सलाम करते सर्थ हैं जिन्होंने परिवार को, तो दीदी। दीदी। को बहुत शुभकामनाएं मंगल आप जैसे व्यक्ति को बनाने में और आगे बढ़ाने में उनका सहयोग योगदान रहा है और आज के इस शो को सजाने के लिए विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत सुंदर आपने गीत सुनाया मैं थैंक यू सो मच और उसके साथ सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा लगा आपने चार लगा आपने चार <laughs> जी बहुत खुश हो गए हैं और मैं चाहूंगा कि अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो भावेश जी के पास ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है और सिंगिंग करने वाले सारे विजुअलाइज चैलेंज लोग हैं उन लोगों के साथ हम एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन करेंगे और आपको हम उसमें बुलाएंगे और मजा आएगा है ना फिर से मिलेंगे हम ग्रुप के साथ मिलेंगे <laughs> भास भास भास भास भास भास <laughs> इसी वादे के साथ सलाम नमस्ते आज के लिए बस इतना ही जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि कोई करिश्मा ना कोई जादू है जो बदला मेरा वक्त है इसका राज है दुर् निश्चय और साथ में है मेहनत बस किसी को करते रहिए और विश्वास के साथ उस ऊपर वाले को साथ रखते आगे बढ़ते जाइए आपका जीवन में भले अभी अंधेरा है लेकिन अंधेरा पूरा जिंदगी भर नहीं रहेगा देर है भगवान के घर अंधेर नहीं है कहा जाता है तो इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाइए सफलता आपके कदम चुमे तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि हमने भावी जी को सुना विक्रांत राय को सुना सोनी जी को सुना सुनकर मन खुश हो गया है आपका भी मन खुश हो गया होगा तो इस खुशी की अंजलि को लेकर चलिए और बढ़ाते रहिए इसको है ना फिर मिलते हैं इस वादे के साथ सलाम नमस्ते हवा गनीसा सबके मन तो भाती है बातें मुलाकाते आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे बातें मुलाकाते बातें मुलाकाते कर ले थोड़ी थोड़ी हम बातें मुलाकाते बातें मुलाकाते बाते मुलाका हो बाते मुलाकाते बाते मुलाकाते